यजुर्वेदीय ईशावाश्योपनिषद के 11 मंत्रों का विचार संपन्न हुआ 12वें मंत्र का विचार कल प्रारंभ हुआ था नवम मंत्र से व्याख्या प्रारंभ हुई कुन्न नेवेह कर्मानी इस द्वितीय मंत्र की जो कर्म निष्ठा का सूत्रात्मक मंत्र है और नौ दस ग्यारह इन तीन मंत्रों के द्वारा मल विक्षेप से युक्त चित्त जिस साधक का है उस साधक के लिए कार्य ब्रह्म उपासना समुचित कर्मानुष्ठान निष्काम भाव से मल विक्षेप निवृत्ति के साधन के रूप में बताया गया जब मल विक्षेप निवृत्त होगा तो ब्रह्म विद्या के अंतरंग साधन श्रवण मनन का अधिकारी हो जाता है कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर मल नहीं होता किंतु विक्षेप होता है ऐसे साधकों के लिए कर्म समुचित उपासना की आवश्यकता नहीं उपासना मात्र की आवश्यकता है उपासना उपास्य भेद से दो प्रकार की हैं उपास्य कार्यात्मक भी हैं कारणात्मक भी है तो कार्यात्मक उपास्य की उपासना यहां पर बताई जा रही है संबुधि शब्द से और असम कार्य को बताया जा रहा है कार्य रूप उपास्य को संबुधि शब्द से और असंभूति शब्द से कारण रूप उपास्य को बताया जा रहा है तो कुछ विक्षेप होता है कार्य उपासना से निवर्त्य। कुछ विक्षेप होता है कारण उपासना से निवर्त्य और एक एक विक्षेप की निवृत्ति की साधन भूत तो एक एक उपासना को यदि करता रहेगा तो विक्षेप निवृत्ति रूप प्रतिबंध की निवृत्ति में विलंब होगा तो शीघ्र ही उभय उपासना से निवर्त्य विक्षेप नामक दोष की निवृत्ति हो जाए और ब्रह्म विद्या प्राप्त करके मुक्त हो जाए साधक इस अभिप्राय से श्रुति ए साधक की हितैषी श्रुति करती है समुच्चय का विधान यहां कर्म उपासना का समुच्चय नहीं उपासना उपासना का ही समुच्चय बारह तेरह और चौदह इन मंत्र त्रय के द्वारा बताया जा रहा है कार्य उपासना समुचित कारण उपासना का विधान करने के लिए यह अवान्तर तीन मंत्रात्मक एक प्रकरण है तो कार्य उपासना और कारण उपासना इनका साथ साथ अनुष्ठान इन तीन मंत्रात्मक अवान्तर प्रकरण का विधेय होने के कारण समुच्चय विधान के उद्देश्य से एक एक उपासना की निंदा श्रुति कर रही है बा, बारहवे मंत्रात्मक जो श्रुति है उस श्रुति के द्वारा केवल कार्य उपासना की और केवल कारण उपासना की निंदा की जा रही है पूर्वार्ध में केवल कारण की उपासना का फल बताया कि वह अंधतम की प्राप्ति करता है जो केवल असंभूति शब्दित कारण की मात्र उपासना करता है उसे अंधतम की प्राप्ति होती है अंधतम है अविवेक वह गीता के पंद्रहवे अध्याय में आत्मा की उपाधि के रूप में अक्षर शब्द से बताई गई जो कारण रूप उपाधि है उससे आत्मा का विवेक नहीं कर पाता कार्य कारण उपाधि तथा का आत्मा इन दोनों का अविवेक यही अंधतम है अंधतम शब्द का अर्थ है उसकी अहंता कारण उपाधि से अतीत जो पुरुषोत्तम स्वरूप है उसे आलम्बन नहीं बना पाती अपितु अक्षर शब्दित कारण उपाधि के उपाधि को ही मैं के रूप में आलंबन करती है जैसे वर्तमान में वेष्टि कार्यक्रम संघात अज्ञानी का अहंता आश्रय है अहंता कालंबन है इसी में अहंता होती है ऐसी केवल प्रकृति की असंभू आसंभुत, असंभूति है यहाँ पर वही प्रकृति जिसे पंद्रह अध्याय में अक्षर पुरुष कहा गया और उसी का मय के रूप में चिंतन करता है तो उसकी अहंता उसी में स्थित हो जाएगी और उससे आत्मा का विवेक नहीं हो पाएगा यही है घोर अंधकार की प्राप्ति तो जैसे केवल कारण उपासना का फल प्रकृति के साथ आत्मा का अविवेक रूपी अनर्थ बता ऐसे उससे भी अधिक अनर्थ रूप फल बताया जा रहा है कार्य की उपासना का केवल कार्य की उपासना का ततो भूय इवते तमो एवु विद्यायाम विद्यामे संबुत्याम रता तो संबुति शब्द से ग्रहण करना है कार्य को और कार्य में प्रथम कार्य है हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे इस मंत्र के अनुसार हिरण्यगर्भ गर्भ अग्रे का अर्थ है पूर्व प्रथम कार्य वर्ग में प्रथम हिरण्यगर्भ कारण से प्रकट हुआ हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे का अर्थ है यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्वम इस मंत्र में ब्रह्मा शब्द का अर्थ वही हिरण्यगर्भ है और उसी हिरण्यगर्भ को यहा पर संभूति शब्द से लेना और संभु संभुत्याम का अर्थ है हिरण्यगर्भ की उपासना ऐसे वाच्य तो निकलेगा हिरण्यगर्भ लक्षार्थ है हिरण्यगर्भ की उपासना में रथ है यानी रुचि लेकर के हिरण्यगर्भ का ही मय के रूप में चिंतन कर रहे हैं जो उन्हें तत भूय उन्हें क्या होता है तो ततः शब्द परामर्शक है केवल कारण की उपासना से प्राप्त होने वाले फल का परामर्शक है ततः शब्द तो केवल कारण की उपासना से प्राप्त होने वाला जो फल है आ, अंधनतम और उससे भी भूय यानी अधिक और ई शब्द अवधारणा अर्थ में है तो अधिक ही ये अर्थ निकलेगा तो केवल कारण की उपासना से प्राप्त होने वाले अंधतम से भी अधिकतर अंधतम को वे प्राप्त करते हैं जो कारण की उपासना छोड़ करके केवल कार्य की उपासना में रत रहते हैं संलग्न रहते हैं क्योंकि उनका उन्हें निश्चित है कार्य के साथ कारण तो रहता ही है तो कारण के साथ तो अविवेक ही है आत्मा का विवेक नहीं है और कार्य जो है समष्टि हिरण्यगर्भ की उपाधि और उस समष्टि उपाधि के साथ भी विवेक नहीं है इसलिए तो उस समष्टि कार्य को हिरण्यगर्भ की उपाधि को मैं के रूप में ग्रहण कर रहा है तो कारण तथा समष्टि कार्य दोनों से भी आत्मा का अविवेक यह केवल कारण से आत्मा के अविवेक से अधिक दृढ़ अविवेक हुआ ना। न तो कारण से भी अविवेक है और कार्य से भी अविवेक है इस अभिप्राय से यह कहा गया कि ततो भूय इव ते तम प्रविशंति का अनुवर्तन लाना है वह शब्द अवधारणार्थ में है ऐसा इस बारहवें मंत्र का भगवान भाष्यकार इसी प्रकार का अर्थ बता रहे हैं भाष्य को देखिए। अवतरण भाष्य को तो देखा गया था अवतरण भाष्य है अधुना व्याकृत अव्याकृत उपासनों समुचितिचित प्रत्येक निंदा उच्य इसका अर्थ हम लोग कल देख चुके हैं मंत्र का अर्थ करता हैं अंधन तम प्रविशंति ये असंभूतिम इसमें अंधन तमह और प्रविशंति इन पदों की व्याख्या करने की भष्कर भगवान आवश्यकता नहीं समझते इसलिए इन पदों की व्याख्या नहीं की जो द्वितीय पद में द्वितीय पद है ये असंभूति मुपासते में असंभूति पद इसकी व्याख्या भाष्कर भगवान को आवश्यक लग रही है इसलिए उसकी व्याख्या करते हैं इसमें नए तत्पुरुष समास है असंभूति शब्द में और सम्भूति शब्द में भी पहले कृत वृत्ति हैं संस्कृत शब्द दो प्रकार के होते हैं न वृत्मक अवृत्त्यात्मक वृत्ति के फिर वृत्यात्मक शब्द के अवान्तर पांच भेद हैं कृत वृत्ति, तद्धित वृत्ति समास वृत्ति एक वृत्ति और सनाद्यंत धातुरूपावृत्ति तो उसमें ये जो असंभूति ये पद हैं इसमें समास वृत्ति भी है समास वृत्ति होती है दो कम से कम दो पदों में उसमें एक पूर्व पद होता है एक उत्तर पद होता यहाँ पूर्व पद हैं अ उत्तर पद हैं संभूति तो इसमें नए समास है न संभूति असंभूति और संभूति पद में भी एक वृत्ति है स्वयं सम उत्तर पद जो सम्भूति है यह भी वृत्तियात्मक पद है इसमें कृत वृत्ति है यानी कृत प्रत्या शब्द है इसमें सम उपसर्वपूर्वक भू धातु है और उससे स्त्रियां तीन इस सूत्र से भाव अर्थ में तीन प्रत्यय हुआ तो बना संभूति शब्द तो भावार्थ में संभूति शब्द की व्युत्पत्ति पहले दिखा रहे है। भ, संभवनम, संभवनम। ये हैं संभवनम संभूति संभवनम यह भी कृतवृत्ति है जो संभूति शब्द के पर्याय के रूप में बताया गया इसमें क्या है धातु और उपसर्ग तो वही है सम उपसर्गपूर्वक भू धातु और भाव अर्थ में लूट प्रत्यय हुआ लूट के स्थान पर युव रनाको से अनादेश होकर के संभवनम बनता तो संभवनम संभूति तो यहाँ प्रकृति तो वही है सम उपसर्ग पूर्वक भू धातु संभवनम में भी और संभूति में भी खाली प्रत्यय बदल गया संभवनम में लूट प्रत्यय है अनादेश होकर गुण अवादेश होकर के बना संभव और संभूति में अक्तिन प्रत्यय है सारधातुक अर्धातुक सूत्र से नहीं तो गुण होता ना कुचे से निषेध हुआ तो संभूति शब्द का अर्थ निकलेगा कार्य भावार्थ में संभवन वो हुआ तो सं भावार्थ में प्रत्यय होने से उसका अर्थ निकल रहा है एक प्रकार से उत्पत्ति सीधा उत्प तो होता है उत्पन्न होने वाला और कार्य का व्यापार है संभवन उत्पत्ति जैसे घट उत्पद्य तो उत्पत्ति का कर्ता घट को माना जाता है ऐसे यहां पर संभूति शब्द उत्पन्न होने वाले को नहीं बता रहा है वाचार्थ तो इस उत्पत्ति के अनुसार संभूति शब्द का निकल रहा है उत्पत्ति और सा येश्य येश्य सा संभूति अब सा यानी वो संभूति यानी उत्पत्ति जिसकी होती है उसे संभूति शब्द से कहा जा रहा है यद्यपि संभूति शब्द से तो भाव अर्थ में प्रत्यय होने से उत्पत्ति ही अर्थ निकलेगा लेकिन फिर लुप्त मतुब अंत मान करके इसे मतुप्रत्य का अर्थ बताया जा रहा है लुप्त मतुप्रत्यय का कि सा ये कार्य सा संभूति तो सा यानी उत्पत्ति जिसकी होती है उत्पत्ति जिसकी होती है उसे कार्य कहा जाता है इसलिए उस कार्य को यहां पर संभूति शब्द से बताया जाएगा तो संभूति शब्द को या तो लुप्त मतुप्रत्यांत मान लो या कार्य अर्थ में लाक्षणिक मान लो उसका वाच्यार्थ तो है धर्म उत्पत्ति कार्य का धर्म होता है उत्पत्ति और धर्म का वाचक शब्द धर्मी में लक्षणा से प्रयुक्त है कहा असंभूति में जो उत्तर पद है संभूति पद उसमें संभूति शब्द का वाचार्थ तो उत्पत्ति है और लक्षार्थ निकलेगा उत्पत्तिमान उत्पत्तिमान होता है कार्य इसलिए एक नंबर टिप्पणी में शब्द पर एक नंबर दिया है ना और एक नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार लिखते हैं धर्म शब्दों धर्मिणी लाक्षणिक तेजो अतिशयवती तेज एव अयम इतिवत तो ये जो धर्म का वाचक शब्द है धर्म शब्द यानी धर्म का वाचक शब्द धर्म कहते हैं कार्य का धर्म होता है उत्पत्ति व्यापार और संभूति शब्द उत्पत्ति रूप धर्म को बताता है और लक्षणा से धर्मी को बता रहा है उत्पत्ति रूप धर्म जिसका है कार्य का है इसलिए लक्षणा से वह उत्पत्तिमान कार्य को बताएगा ये मान लो धर्मी में लाक्षणिक और धर्म में शक्ति से प्रयुक्त होने वाला अथवा आगे कहते हैं एक नंबर टिप्पणी में ही छांदसो वा मतुपो लुक इति अभिप्राय अथवा छांदस यानी वैदिक मतुप लुक हुआ है मतुप प्रत्यय हुआ था असंभु संभुतिमान शब्द है उसमें संभूति शब्द में जो मतुप है उसका लुक हो गया मतुप का लुक करने वाला सूत्र कहते हो छस लुक है छांदस लुक का मतलब बिना मतुप का लुक विधायक सूत्र के ही लुक हुआ वेदसी छंदी दृष्टानुविधि कहा जाता है न इसलिए अर्थ निकलेगा संभूति शब्द का कार्य वाचार्थ तो उत्पत्ति है कार्य का धर्म है और लक्षार्थ कार्य निकल रहा है तो सा कार्य सा संभूति संभूति है और तस्या ये तो संभूति शब्द की उत्पत्ति हुई असंभूति में कि उत्पत्ति जिसकी होती है वह संभूति कहलाता लक्षणा से अब नए समास का विग्रह है तस्या अन्य असंभूति न संभूति असंभूति इसमें तस्या शब्द का शब्द संभूति का परामर्शक है इसलिए तस्या तस्यानि संभूते पंचमे अंत है अन्य नए शब्द यहां पर अन्य अर्थ में है नए के कई अर्थ होते हैं छे अर्थ होते हैं उसमें अन्य अर्थ निकाला जा रहा है इसलिए संभूति से जो अन्य है तो संभूति यानी कार्य और कार्य से अन्य हो जाएगा संभूति किसको कहा जाता है जिसकी उत्पत्ति होती है उत्पत्ति मान इसलिए उससे अन्य जो होगा वो हो जाएगा उत्पत्ति रहित अनादि तो तस्या अन्य असंभूति तो असंभूति शब्द का अर्थ निकलेगा संभवन यानी उत्पत्ति जिसकी नहीं होती है वह तो जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है ऐसी कौन है ऐसे दो है गीता जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है ऐसे दो पदार्थ बताती है प्रकृति पुरुष विध्यनादि उभावपि इसमें प्रकृति और पुरुष यानी आत्मा इन दोनों को कह रहे हैं अि उत्पत्ति रहित तो दो असंभूति शब्द का तो दोनों अर्थ निकलेंगे फिर पुरुष यानी आत्मा और प्रकृति यानी माया अविद्यात तो इन दोनों का दोनों का ग्रहण असंभूति शब्द से अपेक्षित है या एक का ही तो कहते एक का ही अपेक्षित है एक में कौन तो प्रकृति इस अभिप्राय से तस्या अन्य असंभूति यह विग्रह करने के बाद असंभूति शब्द का अर्थ कर दिया प्रकृति वो असंभूति कौन है प्रकृति ब्रह्म ने तो कहा ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र आता है प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपरोधात ऐसा एक सूत्र है उसमें बताया गया कि इस जगत रूप कार्य की प्रकृति ब्रह्म है तो प्रकृति असंभूति शब्द का अर्थाप प्रकृति कर रहे हैं और ब्रह्म सूत्र में प्रकृति बताया गया है ब्रह्म को प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपरोधात इस सूत्र से तो फिर प्रकृति शब्द का अर्थ ब्रह्म ही निकलेगा इस प्रकार कोई यदि शंका करता है तो कहा गया कारणम और वो कारण भी कौन तो कारण दो प्रकार का एक विवर्त उपादान कारण एक परिणामी उपादान कारण ब्रह्म तो प्रकृति है विवर्त उपादान कारण रूपा वो यहां पर अपेक्षित नहीं है अपितु जगत का परिणामी उपादान कारण रूपा जो प्रकृति है वह प्रकृति शब्द से असंभूति शब्द से अपेक्षित है इसके लिए आगे कहते हैं अविद्या, अविद्याख्या यहां असंभूति शब्द से प्रकृति को लेना है कारण को लेना है तो कोई कारण शब्द से भी विवर्त उपादान कारण न समझे इसलिए कहा अविद्या और उपनिषदों में जिसे अव्याकृत नाम से कहा गया है इसलिए कहते हैं अव्याकृत आख्या इसलिए वैदिक यहां पर प्रकृति लेना है असंभूति शब्द का अर्थ सांख्यों की जो प्रकृति है प्रधान वह वैदिक नहीं है वेद प्रतिपादित नहीं है क्यों तो सांख्य का जो प्रधान है वह तो स्वतंत्र है और वेदांत की जो प्रकृति है अविद्यात नामक वह चेतन ब्रह्माश्रित है ब्रह्म के अधीन है गीता भी यही कहती है प्रकृति स्वाम अवष्टभ्य विसृजा मैयाध्यक्षण प्रकृति श्रुयते स्वचराचर तो प्रकृति वो ब्रह्माश्रित प्रकृति है अव्यात अविद्या माया नाम से जिसको कहा जाता है वह माया प्रकृति विद्यान मयनंतु महेश्वरम तो महेश्वर के अधीन रहने वाली जो प्रकृति वह यहां पर असंभुति शब्द का अर्थ है तो ताम असंभूति तो ताम यानी ब्रह्माधीन जो प्रकृति है त्रिगुणात्मिका उसे यहां पर असंभुति शब्द के अर्थ के रूप में लेना उसके लिए असंभूति शब्द का प्रयोग हुआ है अव्याकृता वह अव्याकृत नाम वाली है अव्याकृताख्या प्रकृति कारणम अविद्याम काम कर्म बीज भूताम वह अव्याकृत नाम वाली जो प्रकृति है वो कारण रूप अविद्या और वह अविद्या शब्द की उत्पत्ति तार्किक लोग करते हैं न विद्या अविद्या और न का अर्थ करते हैं प्रसज्ज प्रतिषेध मान करके अभाव तो विद्या का अभाव अविद्या है अज्ञान क्या है ज्ञान का अभाव वैशेषिकों के मत में ऐसे अविद्या शब्द का अर्थ कोई ये न करे कि आपकी ये जो विद्या है ज्ञान उसका अभाव अविद्या है इसके लिए यहां तो वेदांत में अविद्या ज्ञाना भाव रूपा नहीं है अपितु भाव रूपा है ज्ञान से निवर्त्य है ज्ञान से जिसका बाध होता है वो अविद्या है वो जगत का परिणामी उपादान कारण रूपा है जगत भावात्मक है तो ज्ञान के अभाव रूप परिणामी उपादान से वो उत्पन्न नहीं होगा अभाव परिणामी भी नहीं होता अभाव का क्या परिणाम होगा इसलिए जगत रूपी भावात्मक परिणाम जिसका है वह अविद्या भाव रूपा है इसे स्पष्ट करने के लिए यह कहा जा रहा है असंभूति का ही अर्थ चल रहा है कि काम कर्म बीज भूताम अविद्याम वो अभाव रूपा नहीं है अपितु संसार के हेतुहूत जो काम यानी इच्छाएं और कर्म ये आत्मस्वरूप का अज्ञान होने पर होता है और ये काम और कर्म ये भावात्मक है इच्छा वह ज्ञान के अभाव से उत्पन्न नहीं होगी जो सकाम कर्म में प्रवृत्त करने वाला काम शब्दित अभिलाष है अभिलाषा है वह अभाव से उत्पन्न नहीं होगी अपितु उसका बीज भाव रूप होगा अविद्या काम का बीज है अज्ञान होगा बुद्धि में स्वरूप का का अज्ञान होगा तो कोई अज्ञानी ऐसा यदि कहता हो कि मेरे अंदर एक भी इच्छा नहीं है निरीक्ष हूं मैं निष्काम हूं तो असंभव है जैसे अग्नि के पास बैठ करके कोई कहे कि बहुत ठंडी लग रही है बर्फ के पास रह करके कहें कि बहुत गर्मी हो रही है तो ये जैसे असंभव है ऐसे अविद्या हो बुद्धि में और कहें कि कामना नहीं है हमारे अंदर इच्छा नहीं है हम बिल्कुल निरीच्छा हैं तो ये असंभव है क्योंकि भाष्यकर भगवान कह रहे हैं अविद्या ही काम का बीज है कामना का बीज है अविद्या तो बीज रहेगा तो अंकुर निकलेगा ही ना और जो अज्ञानी है और वह शांत बैठना चाहेगा तो संभव नहीं है हाँ। वो होती है प्राणियों के जब कर्म फल देने के लिए अभिमुख होते हैं तो उन दूसरे प्राणियों के कर्म से परमात्मा की उपाधिभूत माया में वह एक वृत्ति बनती है ईक्षण वह माया का परिणाम है और माईक जो माया उपाधिक जो चैतन्य है वह उसकी उपाधि में जो ईक्ष क्षण है वह उसका आरोपित होता है और माया में भी क्यों होता है प्राणियों के कर्म फल के लिए परमात्मा की उपाधि में वह परिणाम होता है वो परमात्मा का नहीं जिसका ये ईक्ष क्षण है उसमें परमात्मा की अहम बुद्धि नहीं है क्षण किस माया का परिणाम है और इक्षण रूप परिणाम वी माया में परमात्मा की अहंता न होने कारण उसे परमात्मा का इक्षण नहीं कहा जाएगा ये है तो कौन तो सा तो कहा कहा पर है हा ये तम आशित तमसा गुढ़मग्रे ये शतपथ ब्राह्मण का है नहीं, ये मंत्र मंत्रवर्ण है और दूसरा जो है वो ब्राह्मण है वो शतपथ ब्राह्मण कौन सा तद इदम तरही अभ्याकृतम आसीत वो है बृहदारण्य उपनिषद का तद इदम तरही अभ्याकृतम आसीत उसी पंक्ति में आगे है ना वो तो ब्राह्मण भाग है और ये तम आसीत तमसा गुढ़ ये मंत्र मंत्र भाग है तो ये जो काम कर्म आ, आ, इनका बीज है कौन अविद्या ये भावात्मक होने से अविद्या अभाव रूपा नहीं अपितु भाव रूपा है ये स्पष्ट होता है इसीलिए विशेषण है काम कर्म बीज भूतान जो अज्ञानी हो और ये कहे कि मैं बिल्कुल निष्क्रिय हूं तो गीता में कहा गया नहीं कसित क्षण अपी जातुतिष्ठत्य कर्मकृत जो अज्ञानी है और अज्ञान का परिणाम रूप सक्रिय कार्यक्रम संघात में आत्माभिमानवान है वह एक क्षण भी निष्क्रिय नहीं रह सकता आ, एक तो पुण्य पापात्मक जो वो है आ, वो तो है ही है वो वो भी कर्म ही है क्रिया ही है जन्म की उसका परिणाम है कर्म और नई जो क्रिया है जगत का कारणभूत उसको भी कर्म शब्द से लेना है नई इच्छाएं और नया जो कर्म होता है वो भी पहला तो हो ही चुका है वो तो कार्यात्मक हो गया और ये अज्ञान बुद्धि में रहेगा तो नया नया नई नई इच्छाएं और नया नया कर्म भी होता रहता अज्ञानी ही का कर्म होता है ज्ञानी का कर्म ज्ञानी की उपाधि के द्वारा होने पर भी वह अपने आप को उन उपाधि के व्यापारों से युक्त अनुभव नहीं करता इसलिए काम कर्म बीज भूताम इससे इसमें काम और कर्म शब्द से उनको ले लीजिए पहले तो इसी अज्ञान के कारण पहले कर्म हुए हैं और नए नए भी होते रहते हैं और आदर्शनात्मिका ओ अज्ञान रूपा है दर्शन शब्द का अर्थ है ज्ञान अदर्शन का अर्थ है अज्ञान आत्मस्वरूप का अदर्शन यही उसका स्वरूप है तो अदर्शनात्मिका ये जो माया है इस प्रकार की असंभूति पदार्थ तो भाष्कर भगवान ने यहां तक अदर्शनात्मिकां यहां तक इस पद की व्याख्या की है मूल में असंभुतिम अंधन तमह प्रविशंति इन पदों की व्याख्या तो करने की आवश्यकता नहीं है पहले भी अंधन तमह पदार्थ बता चुके हैं इसलिए और ये शब्द तो सरोनाम है स्पष्टार्थ की है असंभुतिम इस पद के अर्थ को ही स्पष्ट करने के लिए असंभवनम से प्रारंभ करके अदर्शनात्मिका यहाँ तक असंभूति पद की व्याख्या है आग, अब आगे है उपासते, उपासते यानी उपासना करते हैं ये यानी जो लोग उपासना करते हैं किसकी इस असंभूति शब्दित अदर्शनात्मिका अविद्या की कारण उपाधि की उपासना करते हैं जो लोग उसका फल बताया जा रहा है ते तद अनुरूपम एव अंधन तम यानी अदर्शनात्मक प्रविशन्ति तो जिस कारण उपाधि का वे चिंतन कर रहे हैं उसी कारण उपाधि में वे प्रविष्ट होते हैं कारण उपाधि में प्रविष्ट होने का अर्थ है उनका अहम भाव वेष्टि कार्यक्रम संघात से निकल कर के स्थापित होता है त्रिगुणात्मिका प्रकृति में अहंता निरालंब नहीं होती ना उसका कोई ना कोई आलम्बन जरूर होता है अहम वृत्ति कोई भी चित्त की वृत्ति होती है तो उसे आलम्बन की आवश्यकता होती है विषय की आवश्यकता होती है हाँ तो ये कार्य को मय के रूप में जो वृत्ति है आलंबन बनाना छोड़ देती है और कारण को मय के रूप में ग्रहण करती है कारण उपाधि को तो माना जाता है वो आदर्शनात्मक तम में प्रविष्ट हो गए पूर्वार्ध की व्याख्या हुई यहां तक उत्तरार्ध की व्याख्या करते हैं उत्तरार्ध में जो पहला पद है अच्छा पहले थोड़ी टीका है इसको देखिए असंभूति के विषय में ही तो असंभूति शब्द का अर्थ हुआ प्रकृति और वह प्रकृति सांख्य प्रधान के लिए भी प्रकृति शब्द का प्रयोग करते हैं प्रकृति अव्यक्त प्रधान ये शब्द सांख्यो ने अपने प्रधान के लिए अपने शास्त्र में प्रयुक्त किया है पर्याय के रूप में प्रधान के पर्याय के रूप में कोई यहां प्रकृति शब्द का अर्थ ये न समझे कि सां का प्रधान ही है इसलिए टीकाकार यहासंभ शब्द का अर्थभूत प्रकृति वेदांत का जो अनिर्वचनीय अज्ञान है वो प्रकृति शब्द का अर्थ है मूल अज्ञान ये बता रहे हैं तो चितंत्रा माया परमेश्वरस्य से उपाधि टीका में यह असंभूति शब्द का अर्थ चित्रा माया है चितंत्रा में तंत्र शब्द का अर्थ है अधीन चितंत्रा ने चिद अधीना अचित है ब्रह्म चेतन तो चेतन अधीन जो माया त्रिगुणात्मिका वह परमेश्वर की उपाधि है जब त्रिगुणात्मिका चेतन चेतनाधीन माया भी नहीं रहती तो ब्रह्म में जगत उत्पत्ति लय उत्पत्ति स्थिति लय हेतुत्व सिद्ध नहीं होता जगत आदि के प्रति कारण ब्रह्म है माया रूप उपाधि को लेकर के ये जो कारण उपाधि है माया उसे छोड़ दें तो ब्रह्म कारण भी नहीं है वो निर्विशेष है तो ब्रह्म में जगत उत्पत्ति स्थिति लय कारणत्व यही परमेश्वरत्व है ब्रह्म ही परमेश्वर है ना वो मायू उपाधिक ब्रह्म को परमेश्वर कहा जाता है है हाँ, हा हा ठीक है तो ब्रह्म स्वयं परमेश्वर नहीं है मैंने बिना माया के जगत को उत्पन्न करने में जगत की स्थिति करने में और लय करने में समर्थ नहीं है परमेश्वर शब्द का अर्थ है जो जगत को उत्पन्न करने में समर्थ है जगत की स्थिति तथा लय का सामर्थ्य जिसमें है वह मायोपाधिक ब्रह्म में है निरुपाधिक निर्विशेष ब्रह्म में नहीं सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता यही परमेश्वरता है न और ये परमेश्वरता आती है ब्रह्म में माया रूप उपाधि के कारण इसलिए यह कहा गया कि परमेश्वर उपाधि यानी ब्रह्म में परमेश्वरत्व का कारणभूत जो त्रिगुणात्मिका माया है वह यहां पर असंभुति शब्द का अर्थ है सांख्यों का ब्रह्म के अधीन न रहने वाला प्रधान असंभूति नहीं है कहा यह आपको कैसे स्पष्ट निश्चित हुआ कि चिदाधीन माया यहां असंभूति शब्द का अर्थ है प्रकृति है करके तो कहते हैं श्वेता श्वेतर उपनिषद में यही बताया गया है मायांत प्रकृति विद्यान माई नु महेश्वरम इत्यादि श्रुत्यंतर प्रसिद्धा मायांतु प्रकृति विद्यान मायनंतु महेश्वरम ये जो श्रुत्यंतर है यानी श्वेता उपनिषद का मंत्र है इससे निश्चित प्रसिद्ध यानी निश्चित ओ माई कहा जा रहा है परमेश्वर महेश्वर को महेश्वर यानी परमेश्वर माई का अर्थ होता है माया जिसकी उपाधि है जैसे ज्ञानी कहते हैं ज्ञान जिसका है उसे ज्ञानी ज्ञान जिसके अधीन रह रहा है ज्ञान जिसके पास है वह ज्ञानी धन जिसके अधीन है उसे धनी ऐसे माया जिसके अधीन है उसे कहा जाता है माई और माई कौन है तो कहते हैं महेश्वर हैं हाँ तात्सल्य अर्थ में नहीं नहीं तात्चल्य अर्थ है निन्न अत इनठनो सूत्र से वो है आपका इन प्रत्यय मतुप अर्थ ही है इन प्रत्यय जैसे धनी में तात्चल्य अर्थ में नहीं है ये तद्धित प्रत्यय हैं। तात्ल्य अर्थ में होने वाला निनीकृत प्रत्यय धातु से होता है यह माया शब्द से हुआ माया शब्द से इन प्रत्यय होकर के माइन बना मायावी भी, भी बनता है विन प्रत्यय होकर के मायावी और इन प्रत्यय होकर के माई यद्यपि अदंत शब्द से होता है माया शब्द से तो दीर्घ आकारांत है लेकिन छांदस प्रयोग है ना इसलिए इन प्रत्यय हुआ तो मायन महेश्वरम वो मत अर्थ है ज्ञानी धनी इत्यादि में भी वह तद्धित प्रत्यय है और शीघ्रगामी इत्यादि में उन इन ही प्रत्यय है तात्ल्य अर्थ में उष्ण भोजी तो मायांतु प्रकृतिम विद्या माइनंतु महेश्वरम इत्यादि श्रुतियंतर प्रसिद्धा इन, इस श्वेता श्वेतर उपनिषद से निश्चित जो परमेश्वराधीन प्रकृति है माया शब्दित वह यहां पर परमेश्वर की उपाधि असंभूति शब्द का अर्थ है न कि प्रधान अत्र असंभुति शब्देन न उच्चते न ब्रह्म ब्रह्म को भी नहीं बताया जा रहा है असंभूति शब्द से न तो ब्रह्म को बताया जा रहा है निर्विशेष ब्रह्म को और न तो सांख्यों के प्रधान को कहा जा रहा है। अपितु वेदांत में जो कारण उपाधि के रूप में प्रसिद्ध है वह यहाँ पर असंभुति शब्द का अर्थ है हाँ ये कहा गया और तस्म असंभूति शब्द का अर्थ ब्रह्म क्यों नहीं किया जा रहा है ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म ही माना जा मूल प्रकृति क्यों कह रहे वेदांत की तो कहते इसलिए कि तस् निर्विकार कार्य साक्षात प्रकृति तो अनुपत्ति तो निर्विकारस्य से ब्रह्म स्वतः कैसा है निर्विकार है तो निर्विकार होने से उसमें प्रकृतित्व संभव नहीं है साक्षात यानि उपाधि के बिना निरुपाधिक ब्रह्म में प्रकृतित्व यानी कारणत्व उपादान कारणत्व बिना कारण उपाधि त्रिगुणात्मिका माया के असंभव है अनुपन्न है इसलिए यहां पर असंभूति शब्द का अर्थ निकलेगा जिसमें प्रकृतित्व संभव है वह उत्तरीगुणात्मिका चितंत्रा उत्तरी गुणात्मिका माया में प्रकृतित्व संभव है वह एक भास्कराचार्य हैं, वे मानते हैं कि ब्रह्म परिणामी है इसलिए ब्रह्म का परिणाम मानने वाले जो भास्कराचार्य हैं तो ब्रह्म परिणामी होने से उसमें प्रकृति तो संभव है भास्कराचार्य के अनुसार तो इसलिए यहां पर असंभूति शब्द का अर्थ प्रकृति और प्रकृति यानी परिणामी उपादान कारण और वह परिणामी ब्रह्म को मानने वाले भास्कराचार्य के अनुसार ब्रह्म ही होगा तो कहते हैं भास्कराचार्य को अभिमत जो ब्रह्म परिणामवाद है उसका अच्छी तरह से विस्तार से खंडन हमने तत्वालोक नामक ग्रंथ में किया है एक उनका रहे टीकाकार टीकाकार हैं आनंद जी नम जी का एक तत्वालोक नाम का ग्रंथ है उस तत्वालोक नामक ग्रंथ में भास्कराचार्य अभिमत ब्रह्म परिणामवाद का खंडन अच्छी तरह से हुआ है इसलिए कहते हैं भास्कराभिमत स्तु परिणामवाद तत्वोके निरस्त एव अस्मा अस् हमारे द्वारा तत्वालोक नामक ग्रंथ में भास्कराचार्य अभिमतो ब्रह्म परिणामवाद का निर, निराकरण किया गया है निरस्त इसलिए ब्रह्म तो अपरिणामी ही है इसलिए उसमें बिना उपाधि के प्रकृतित्व संभव नहीं है जैसे रस्सी में सर्प का परिणामित्व बिना अज्ञान के संभव नहीं है रस्सी के रस्सी रूप से अज्ञान से ही रस्सी सर्प के प्रति बन जाती है विवर्त उपादान कारण रस्सी और परिणामी उपादान कारण बनता है रस्सी का जो अज्ञान उस अज्ञानगत जो रज अंश है वही सर्पाकार से परिणत होता है वो रस्सी के अज्ञानगत रज रजह अंश तमह अंश तो रस्सी के स्वरूप को अवरुत करता है और सत्वांश अज्ञान का रज अंश जिस कार्य रूप से अभिव्यक्त तो हुआ है उसे प्रकाशित करता है वो भी अविद्यावृत्ति ही है वो सत्वगुण की अविद्या अविद्यागत जो सत्वगुण है उससे सर्प प्रकाशित हुआ तम ने जो सत्य स्वरूप था रस्सी का रस्सीत्व उसे आवृत्त कर दिया रज ने फिर जिसका संस्कार बुद्धि में अभिव्यक्त है उसका रूप धारण कर लिया सर्प का जिसके बुद्धि में संस्कार अभि अभि अभिव्यक्त है उसके लिए रस्सी का अज्ञान उसके बुद्धिस्त सर्प रूप का सर्प का सर्प का रूप धारण करेगा जिसके बुद्धि में दंड का संस्कार है उसके लिए उसी समय उसे वो रजोगुण दंड दिखाएगा दंड का रूप धारण करेगा और सत्योगुण एक को सर्प दिखाएगा एक को दंड दिखाएगा एक को माला दिखाएगा क्योंकि वो अविद्यक है सर्पादि इसलिए एक ही समय अलग अलग संस्कार से संस्कारित बुद्धि वालों को रस्सी का विवर्त स्वरूप अलग अलग दिख रहा है वाज्ञान का कार्य है इसलिए तो भास्कराभिमतस्तु भास्करभिमतस्तु निरस्त तत्वा अस्म आगे है भाष्य में की व्याख्या तो भाष्यस्त ओ देखिए तत शब्द का भूय यने बहुत प्रविशंति तो तस्मात शब्द से लेना है केवल कारण उपाधि माया की उपासना से प्राप्त होने वाले फल को तस्मा शब्द से लेना और उस कारण उपाधि माया की उपासना से प्राप्त होने वाले फल से भी भूय यानी बहुत अर्थ एवं एव समझना तम प्रविशन्ति अधिकतर तम की यानी अविवेक की प्राप्ति होती है किनको तो कहते ये संभुत्याम कार्य ब्रह्मणी हिरण्य गर्भा का अर्थ है कार्य लक्षणा से वाच्यर्थ तो जैसे उत्पत्ति बताई उसके अनुसार उत्पत्ति और लक्षणा से उत्पत्तिमान वो है कार्य और उत्पत्तिमान तो सारा जगत ही है लेकिन सारे कार्यों में प्रथम कार्य कौन है हिरण्यगर्भ? इसलिए प्रथम कार्य को लेना हिरण्यगर्भ को और उसमें भी उपाधि प्रधान हिरण्यगर्भ तो ऐसे उपहित अंश तो ब्रह्म ही है ना? इसलिए कार्यत्व तो धर्म जिस अंश में रह रहा है उपाधि अंश में रह रहा उस उपाधि को प्रधानता दे करके कहा जा रहा है कार्य ब्रह्मणी हिरण्य रता यानी अभिरता अर्थात उसी की उपासना में संलग्न है कारण की उपासना छोड़कर के, जो उन्हें कारण की उपासना से प्राप्त होने वाले अविवेक से भी अधिक अविवेक प्राप्त होता है इस प्रकार ये केवल कार्य की उपासना की और केवल कारण की उपासना की निंदा हुई अब निंदा होने से त्याजत्व बुद्धि हो जाएगी इन दोनों में भी कारण की उपासना भी कार्य की उपासना भी अनावश्यक है अंधकार की ही प्राप्ति करा रही है जिस कारण से ऐसे हो सकती है बुद्धि त्याजत्व बुद्धि लेकिन यहाँ निंदा त्याग के लिए नहीं की जा रही है अपितु समुच्चय अनुष्ठान के लिए कराई जा रही है लेकिन समुच्चे अनुष्ठान में प्रवृत्ति तब होगी जब और त्याज्य त्याग के लिए निंदा नहीं है ये तब माना जाएगा जब एक एक के अनुष्ठान की एक एक की उपासना के अनुष्ठान का कुछ फल होगा तो स्वतंत्र फल भी इनका बताया जा रहा है तेरहवे मंत्र से और फिर समुच्चय का विधान चौदहवे मंत्र से होगा तेरहवे मंत्र की चर्चा हम लोग कल करेंगे हुँ? कल के प्रतिपदा? आज अमावश अच्छा हाँ कल अनध्याय होगा परसों